श्री मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनऊन सहवीर कर्वा ओम शांति शांति जस्विनावी जी सभी को सादर नमस्ते आइए आपका योग दशमी कक्षा में स्वागत है पिछले पाठ में हमने आपको पढ़ाया था कि सती मूले विपाको जात क्या है जात्याय का यदि मूल में अविद्या हो तभी जो है माने तो मूल में यदि क्लेस हो सती मूले माने क्लेश यदि मूल में क्लेश हो राग द्वेष अविद्यादेश मूल में यदि क्लेश हो तो कर्माशय का विपाक फल जाति आयु को होता है यदि मूल में यदि नहीं होगा अर्थात अविद्या क्लेष यदि मूल में नहीं होगा क्लेश यदि दग्धीज कर दिया जाएगा तो फिर जो है जाति आयु भोग नहीं मिलेगा ये बता दिया था अब आगे है चौदह तो सूत्र है लाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतु स्वाद तो नंबर सूत्र 14। बुद्ध तो ते, ते मने ते जाति आयु भोग वे जाति आयु और भोग मान वे जन्म जाति मन जन्म जन्म आयु और भोग ये जन्म आयु और भोग स्लाद परिताप वाला स्लाद फल वाले होते हैं और परिताप फल वाले होते हैं माने स्लाद माने सुख स्लाद माने क्या होता है जी सुख जी। सुख सुख फल वाले होते हैं और परिताप दुख फल वाले होते जब ही व्यक्ति को जन्म मिलता है और आयु मिलती है और भोग मिलता है तो वो जन्म आयु भोग का जो फल है हम्म वो सुख भी है और दुख भी है समझ गए जन्म आयु और जो भोग जो है भोग के साधन है सुखकारी भी है और दुखकारी भी है सुख देने वाला भी है और दुख देने वाला भी है तो इसलिए कहते हैं लाद परिताप फला। वे जो जन्म आयु भोग हैं, वो जन्म आयु भोग वे जो विपाक सुख फल वाले होते हैं और दुख फल वाले होते हैं क्यों उसका हेतु की पुण्य पुण्य हेतु उत्पाद उसका कारण है पुण्य और अपुण्य उसका कारण है धर्म और अधर्म व्यक्ति जब पुण्य कार्य करता है तो उसका फल होता है सुख जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका कार्य उसका फल होता है दुख जीवन में जब भी हमें सुख मिलता है तो पुण्य के कारण मिलता है जीवन में जहां पर भी दुख मिलता है तो पाप के कारण मिलता है कह रहे हैं की जन्म आयु भोग जन्म आयु भोग जो है सुख देने वाले भी है और दुख देने वाला भी है क्योंकि वह पुण्य और अपुण्य के कारण के होने से मैंने पुण्य अपुण्य के कारण तो पुण्य से वो जो है जन्म आयु भोग सुखरूपी फल को देगा और अपुण्य जो है पाप जो है पाप रूपी जो कर्माशय है वो व्यक्ति को दुख रूपी फल को देगा समझ गया शब्दार्थ समझ में आ गया अब उसका व्यासवास व्यासवास कर भोगा उसी की व्याख्या कर रहे हैं मैं जो हिंदी में बोला उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि ते जन्मायूर भोग मान ते जो बहुवचन है सर्वनाम तथा तुम लिंग ते जन्मायूर भोग मान जाति का जन्म है तो वे जन्म आयु और भोग पुण्य हेतु का सुख फला अपुण्य हेतु का दुख फल थी। बोलने को जो जन्म आयु भोग है पुण्य के कारण सुख वाले सुख फल वाले होते हैं पुण्य कर्म किया पुण्य कर्म कारण है उस सुख का तो पुण्य कर्म वाला जो होता है जो जन्म आयु भोग पुण्य हेतु वाला पुण्य कारण वाला जन्म आयु भोग होता है वो सुख फल देने वाला होता है और अपुण्य हेतु का दुख फला और जो अपुण्य है जो पाप है पाप रूपी जो कर्माशय है पाप जो है उस के कारण दुख मिलता है दुख फल वाला सब अपुण्य हेतु वाला जो हेतु वाले जो जन्म वायु भोग है दुख फल वाले होते हैं सर तो वो दुख देते हैं समझ गए जी ठीक है ये उस सूत्रकार बता दिए अब आगे कह रहे यथा च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम एवं विषय सुख काले दुखम अस्त्यस्त अस्त प्रतिकूलात्मक योगिना बोलने की देखो लोक में जो हम सामान्य जन है हमारे हम जभी हम जो सामान्य जन है हम सामान्य जन को क्या होता है जो भी हमारे प्रतिकूल चीज होता है दुख, दुख वह दुख होता है दुख देने वाला होता है तो प्रतिकूलात्मक वेदनीयम दुखम हम, जो हमसे प्रतिकूल जो हम, हमें प्रतिकूल अनुभव के योग्य होता है वो दुख होता है और जो अनुकूल वेदनीयम सुखम और जो हमारे अनुकूल होता है अनुकूल वेदनीय होता है अनुभव के योग्य होता है सुख होता अब हम लोग का तो यही है भाई यह तो जो हमें कुछ अच्छा लगता है जो हमें कुछ अच्छा लगता है तो उससे जो हमें अनुभव हुआ वो सुख हुआ जो भी हमें इंद्रियों के माध्यम से मन को अच्छा लगता है हमें यदि खीर अच्छा लगता है हमें जो खीर अच्छा लगता है तो वो जो खीर जो साधन है वो इंद्रियों के जीवा इंद्रियों के माध्यम से जो पहुंचता है मन के पास तो वह हमारे अनुकूल अनुभव के योग्य है हम उसको चाहते हैं तो उसका नाम सुख है और जो हमारे प्रतिकूल है जिसको हम नहीं चाहते हैं उससे जो अनुभव होता है वो दुख है यही करथार्थ इदम सुखम प्रतिकूलात्मक जैसे यह जो दुख है अपुण्य हेतु वाले जो दुख है तो अपुण्य हेतु वाले अपुण्य के कारण जो दुख मिलता है वह प्रतिकूलात्मक है आत्मा के प्रतिकूल है विपरीत है इसी प्रकार एवं इसी प्रकार जो है विषय सुख का हम साधारण जन को हम साधारण जब विषयों को भोगते हैं तो उसे सुख की अनुभूति करते हैं आनंद की अनुभूति करते हैं परंतु योगी जन जो है विषय सुख के समय भी दुखम अस्तवा दुख ही है प्रतिकूलात्मकम प्रतिकूलात्मक ही है दुख ही प्रतिकूलात्मकम मने ये विषय सुख काल में भी दुखम अस्थित विषय काल में भी दुख दुख है ही योगी न प्रतिकूलात्मक तो योगी के लिए वो प्रतिकूलात्मक है योगी का हुआ विपरीत होता है जिसको हम सुख कहते हैं विषयों में सुख की अनुभूति करते हैं योगी जन उसमें भी दुख की अनुभूति करते हैं ये कहना चाहिए जी हाँ जी तो ये यही करें कि विशेष सुख काल में भी प्रतिकूलात्मक दुखी है प्रतिकूलात्मक उसको अप्रिय लगने वाला योगी को अप्रिय लगने वाला दुख ही है ये जो आगे कहा है आगे की भूमिका बनाए है पंद्रहवा नंबर सूत्र की समझ में आ गया हाँ जी आ गया अब आगे चलें हाँ जी कथम तद उप पद्य थे बोल रहे हैं कि भाई पीछे जो का विषय सुख काल में भी योगी को दुख ही की अनुभूति होती है वह दुख ही ये प्रतिकूलात्मक दुखी है ये हमारे अनुकूल नहीं है ये कैसे उपादन होता कथम उपपादे थे ये इसकी उपपत्ति कैसे होती है वो कैसे समझता है कि ये विषय में दुखी ही है जिसमें साधारण जन साधारण जनता जिसमे सुख मानता है वह दुख है ये कैसे योगी समझता है और हम भी कैसे समझ करके उससे हम हट सकते हैं अपने आप को हटा सकते हैं तो कथम तद उपद्य दे वह जो सुख काल में भी योगी के लिए दुखी ही विद्यमान है दुख विद्यमान ही है या कैसे उपपन्न होता है ये बात कैसे ठीक है तो उसके लिए आगे करें परिणाम ताप संस्कार दुखिर गुणवृत्ती विरोधाच विरो, विरोधाच दुख में सर्व विवे की न देखिये इसमें परिणाम ताप संस्कार इस को दुख का है और गुण वृत्ति को दुख नहीं कहा वो अलग है उसके कारण दुख होता है गुण वृत्ति के विरोध के कारण दुख होता है तो परिणाम ताप संस्कार तो सीधे अपने आप डायरेक्ट दुख है परिणाम दुख है ताप दुख है संस्कार दुख है और गुणवृत्ति विरोध दुख नहीं है उससे दुख की दुख की प्राप्ति होती है तो ये करें कि परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुखों के कारण, दुखों से दुखों के कारण और गुण के विरोध के कारण इसमें अविरोध भी है कहीं पर आपको यहाँ पर गुणवृत्ति अविरोधाचा भी ऐसा आता है गुणवृत्ति विरोधाचार और गुणवृत्ति विरोधाचार गुणवृत्ती के विरोध होने से आपस में या गुणवृत्ति के अविरोध होने से आपस में विरोध न होने से अविरोध होने से विवेकी का सब दुखी है विवेकी के लिए सब कुछ दुखी है विवेकी विवेकम विवेकी ना सर्वम दुखम विवेकी का सब दुख है सब जो सुख है वह दुख ही है ऐसा है तो ये कैसे जो है अविरोधाचा या विरोधाचा दोनों की संगति लग जाती है तो आगे लगेगी आगे होगी उसे हम व्यास बात में आपको बताएंगे जब आएगा प्रसंग तो अभी तो हम एक एक की बात कर रहे हैं परिणाम दुख की परिणाम दुख क्या है कैसे योगी को सुख में दुख की अनुभूति होती है और हमें भी कैसे हम ध्यान में मेडिटेशन में बार बार विचार करके हम भी जो है कैसे उस सुख के अंदर दुख अनुभूति करके उस दुख से हटे उस सुख से हटने का कोशिश करें। कैसे तो यहाँ पर जो परिणाम दुख क्या है उसकी व्याख्या में बता रहे हैं बोले देखो सबसे पहले बताइए सबसे पहले सामान्य नियम बताया सर्वस्य अयम रागानु रागानुबिध चेतना चेतन साधना जीन सुखानुभव इति बोल रहे हैं कि सर्वस्व जितने भी मनुष्य है जितने भी मनुष्य हैं उस सब का नहीं कि योगी का ही यहाँ पर हम सब के लिए बताया है जितने भी मनुष्य हैं उन सब का तो बोलते सर्वस्व सभी व्यक्ति का अयम सुखानुभव अयम का संबंध सुखानुभव के साथ करेंगे इस सभी व्यक्तियों का जितने भी हम सभी मनुष्य वर्ग हैं इन सभी मनुष्यों का सभी व्यक्तियों का यह जो सुख का अनुभव है वह सुख का अनुभव रागानुबिध है राग से जुड़ा हुआ है क्योंकि तो हम जो कुछ भी सुख की सुखानुसाय राग पीछे पढ़ के आए हैं कि सुख के अनुसारी सुख के पीछे पीछे राग चलता है तो क्या है जो भी सुख की अनुभूति होती है जब भी हम सुख को अनुभव करते हैं तो क्या होता है उस सुख के प्रति हमारा लगाव हो जाता है या जिस साधन से हमें सुख की प्राप्ति होती है उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है हालांकि अन्य प्राणी को भी होता है पर तो ये उपदेश तो इसके लिए है मनुष्य के लिए है जिससे की वो जो है हटे इसे तो बोल रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्ति का सभी मनुष्य का ये जो सुख की अनुभूति है सुख का जो अनुभव है रागानुविध है राग से अनुविध है राग से जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ है जी जुड़ा हुआ है हाँ तो जी जुड़ा हुआ जिससे भी आपको सुख मिलेगा तो आप उससे उसको लेने की कोशिश करेंगे की नहीं हाँ जी वैसे ही आपके मन में इच्छा होगी नहीं की जो की हमें वैसा ही मिले यदि हमारे अंदर इच्छा है कि भाई हम हाँ, हमारे अंदर यदि हमें यदि कोई यदि प्रेम का वचन बोलता है उससे सुख की अनुभूति हो रही है तो अब हमारे मन में उसके प्रति कि हमें बस वैसा ही हो हो उसी के अनुकूल यदि हमें जो भी अच्छा लगता है तो वो वो सभी सुख की अनुभूति राग से अनुबिध हो होता है राग उसे जुड़ा हुआ होता है और अगर चेतना चेतन साधना और ये जो सुख की जो अनुभूति है चेतन साधन के अधीन है या अचेतन साधन के अधीन है हमें सुख की अनुभूति चेतन माता पिता पति पत्नी बेटा बेटी समाज के लोग जितने भी हैं तो है चेतन जो पदार्थ है उस चेतन पदार्थ के अधीन है सुख की अनुभूति या अचेतन पदार्थ के अधीन है यही कह रहे हैं कि सर्वस्व एम सुखानुभव चेतना चेतन साधना भी निका सुख, सुख की जो अनुभूति है चेतन पति पत्नी माता पिता गुरु शिष्य समाज के लोग इसके अधीन है सुख की अनुभूति सुख का अनुभव और जड़ जो पदार्थ है गाड़ी बंगला रुपया पैसा इत्यादि इसके अधीन है तो ये चेतन और चेतन साधन के अधीन सुख की अनुभूति सभी व्यक्तियों की सुख अनुभूति राग से अनुबिध होता है इति तत्र अस्ति अभी बता रहे हैं तो देखो जब ही सुख की अनुभूति राग से अनुबिद होता है तो जब ही उस वस्तु के प्रति व्यक्ति का राग हुआ तो मन में उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हुई कर्म हुआ क्रिया हुई तो जो मन में जो क्रिया हुई अर्थात राग से जब व्यक्ति अनुब्ध होता है तो राग के कारण जब व्यक्ति कर्म करता है मानसिक जब कर्म करता है राग के कारण जब मन से कर्म करता है तो उस व्यक्ति के अंदर उस मन के अंदर राग से उत्पन्न कर्माशय रूपी धर्मा धर्म संस्कार की उत्पत्ति होती है धर्मा धर्म संस्कार पुण्य पाप रूपी संस्कार की उत्पत्ति होती है तो यही करें कि रागजा कर्माशय तथा केवल उस सुख भोग काल में उस व्यक्ति के अंदर रागज कर्माशय होता है राग से रागज मतलब वह राग से पैदा होने वाला अर्थात जब राग हुआ किसी वस्तु के प्रति उसके बाद हमने जो कर्म किया उस कर्म जो किया उससे मन के अंदर जो धर्मा धर्म रूपी जो कर्माशय बना संस्कार बना वो हो गया रागज कर्मा से समझ गया जी तो एक तो रागज कर्मा से हुआ बोले दूसरा तथा तेष की दुख साधना और जो हमारे प्रतिकूल है प्रतिकूल जो हमारे साधन है तो उस दुख के साधन के प्रति व्यक्ति द्वेष करता है जिस चीज से हमें दुख मिल रहा है किसी चीज से व्यक्ति को दुख मिलता है तो दुख मिलने के बाद उस व्यक्ति को उस साधन के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है मन में तो जब द्वेष पैदा हुआ तो उस द्वेष से भी उस द्वेष से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करेगा और जब वह कर्म करेगा तो उससे उसके अंदर द्वेषज कर्माशय की उत्पत्ति होगी वह धर्माधर्म कर्माशय की उत्पत्ति हो गई धर्म तो दूसरा हो गया द्वेषज कर्माशय पहला था भागज कर्माशय सुख भोग काल में जो जिस वस्तु के प्रति राग हुआ तो उस राग के बसी भूत होकर के जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के बाद जो हमारे मन में संस्कार बनता है धर्माधर्म हालांकि वासना रूपी भी संस्कार बनता है राग से वासना रूपी भी संस्कार बनता है और धर्माधर्म भी संस्कार बनता है परंतु यहाँ पर धर्माधर्म क्योंकि जो कर्माशय शब्द कहा गया है तो धर्म धर्माधर्मुक्त संस्कार जिससे की जाती आयु भोगा होता है तो वह रागज कर्माश ऐसे ही जो वस्तु हमें दुख देता है तो दुख के साधन के प्रति हमारी जब हमारे अंदर जब द्वेष भावना पैदा होती है तो उस द्वेष भावना के वसीभूत होकर के जब हम कर्म करते हैं तो हमारे मन में द्वेष द्वेष द्वेष संस्कार की उत्पत्ति होती है द्वेष संस्कार होता है द्वेष से उत्पन्न होता है संस्कार मान धर्माधर्म रूप संस्कार कर्माशय और तीसरा है मुह्यति च और व्यक्ति जो है दूसरा कहा कि वह व्यक्ति मोह भी करता है मोहित भी होता है तो उससे मोह से भी कर्माशय की उत्पत्ति होती है मोह का मतलब क्या है? देखो राग द्वेष राग तो सुख भोगने के बाद द्वेष भोगने के पश्चात वो जो उत्पत्ति द्वेष हुआ दुखानु से रागा अब मोह क्या है मोह ये है मोह एक अविद्या है अविद्या तो राग भी है भी अविद्या परंतु यहाँ पर एक अविद्या है अर्थात विषयों में सुख जो मैंने इसमें जिसमें, जिससे हमें वास्तव में सुख नहीं मिलना है उसको उस, उसमें सुख समझ करके उसका उपभोग करना ये मोह है मोह क्या है जी लोक व्यवहार में मोह राग और मोह में अंतर नहीं कर पाता है जिसको राग कहते हैं कि मेरा अपने बेटे के प्रति मोह है मेरे समाज के प्रति मोह है तो वह राग है वास्तव में परंतु शास्त्रीय भाषा में जो मोह है वह मोह है कि विषय विषय जो सुख है वास्तव में विषय सुख विषयों में जो हम सुख की अनुभूति करते हैं वास्तव में इसमें दुख है परंतु हम सुख समझ करके उसका प्रयोग करते हैं तो ये मोह है जिसमें सुख नहीं है और उसको सुख मान करके उसमें सुख मान करके जब हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसके परिश्रम करते हैं, तो वो मोह हो गया अविद्या तो उसके कारण वो जो अज्ञानता है वो जो अविद्या है जो दुख में सुख की अनुभूति करते हैं हम वो अभिद्या के कारण तो वो जो है उससे भी एक कर्माशय बनता है जिसको कहते हैं मोहज कर्माशय तो तीन प्रकार के कर्माशय हुआ रागज कर्माशय द्वेषज कर्माशय और मोहज कर्माशय राग होने राग किसी वस्तु के प्रति राग होने से हेलो आचार्य आवाज कट गई है हेलो हेलो हाँ जी आवाज कट गई थी कुछ मिनट के लिए हेलो तो मैं बता रहा था माने तो एक तो रागत कर्मा हुआ राग से उत्पन्न कर्मा से दूसरा है द्वेश से से, और तीसरा है मोह से उत्पन्न जब मोह होता है अगर विशय। विषयों में सुख विषय सुख अविद्या है विषय सुख क्या है जी अविद्या विषय सुख अविद्या है तो उसको अविद्या है तो उस दुख जिससे हमें दुख मिल रहा है उसको सुख समझ करके उसमें सुख की अनुभूति करके उसका उपभोग करना तो ये होकर जो है नहीं जैसा उसको वैसा समझ करके वैसा समझना ये मोह है मुह वैचित्य चित्त में विचित्रता आ जाती है जिसके कारण हम वैसा समझ रहे हैं जैसा है नहीं वैसा समझ रहे हैं तो उसके कारण भी चित्त में उसके बसीभूत होकर के व्यक्ति फिर कर्म करता है तो जब कब करता है तो उससे जो धर्माधर्म रूपी संस्कार बनता है वह मोहज कर्माशय है तो तीन प्रकार का कर्मा से हो गया रागज द्वेशज और मोहज समझ गए जी हाँ जी और चौथे प्रकार के भी एक कर्माशय जिसको होते हैं शारीरिक कर्माशय उसके संबंध में करें तथा चोकम और वैसे ही और कहा गया है किसी का वचन दे रहे हैं पंच का होगा बोलते न अनुपहत्य भूतानी उपभोग इति हिंसा कृतो अपी अति शारीर कर्माशय बोल रहे हैं कि भाई बिना किसी को दुख दिए अनुपहत्य भूतानी अनुपहत्य माने भूतों को प्राणी को बिना मारे बिना दुख दिए बिना कष्ट दिए उपभोग कभी संभव नहीं हो सकता कभी भी संभव नहीं होता कैसे अब बोलेंगे कैसे नहीं होता अच्छा देखिए जी एक किसान है एक किसान है किसान खेती करता है किसान जब खेती करता है तो उसमें कितने कीड़े मरते हैं मरते हैं न जी हाँ जी तो अब कीड़े को कष्ट दिया उसके बाद हमें जो है रोटी दाल इत्यादि मिलता है धान चावल इत्यादि मिलता है तो क्या बिना हिंसा किए हमें मिल गया बिना हिंसा जब तक हम कीड़े इत्यादि उसमें जो मरते हैं कीड़े इत्यादि जो मरते हैं तो वो भी तो एक हिंसा है वो भी तो पाप है तो इसीलिए करें अनु नानुपात्य मैंने बिना दुख दिए बिना कष्ट दिए बिना हिंसा किए उपभोग जो है संभव नहीं हो सकता संभव नहीं है एक ही ये हुआ ऐसे हम रास्ते में चलते हैं न जाने अनजाने में भी चीटी मर जाता है क्या मर गया किस तरीके का तो वो भी जो है वो भी हिंसा है ये इस पर बहुत ही अधिक ये जो हमारे वाक्य इस पर बहुत ही गहराई से विचार किया जा सकता है तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई भी यदि एक व्यक्ति जो है बिजनेस करता है व्यापार करता है अब व्यापार करता है इस तरीके से तो उसमें यदि मान लीजिए किसी को नौकरी पे रखता है ठीक है चलिए पैसा इत्यादि दिया तो उसमें इस तरीके से होता है परंतु वहाँ पर भी कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती है इसलिए करें कि बिना कष्ट दिए बिना हिंसा किए कभी भी उपभोग संभव नहीं है तो जब उपभोग संभव नहीं है तो वो शरीर से कर्म किया और जब शरीर से कर्म किया तो हिंसा किया हो उससे हिंसा हो गई शरीर से कर्म किया जिसके कारण हिंसा हुई तो हिंसा के द्वारा भी जो है एक कर्मासे के धर्माधर्म कर्मासे की उत्पत्ति होती है जिसको होते हैं शरीर कर्मासे शरीर के द्वारा जो हम कर्म करते हैं और उससे जो हिंसा होती है उससे जो दूसरे को जो कष्ट होता है हो गया शारीर कर्मा से हालाकि इस संबंध में एक और चीज कीजिएगा इसमें की साल इस तरीके से शास्त्र में लिखा नहीं है परंतु तो इस पर हम दो तरीके की हिंसा होती है एक होता है अपरिहार्य हिंसा वो तो चाहे बड़े योगी ही क्यों ना हो और संप्रजा समाधि प्राप्त करने वाला भी क्यों न हो परंतु वो तो अपरिहार्य हिंसा है वो अब रास्ते में चल रहा है चीटी मरेगा बिना देखे ही ले रहा है जर्म मरेंगे तो कुछ जो हिंसा है तो जो हिंसा है तो उसका पाप नहीं लगना चाहिए हालांकि इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है परंतु तो वो तो योगी लोग को कहा गया कि जब वो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म करता है तो अशुक्ल अकृष्ण कर्म कैसे होगा कि यदि मान लीजिए कि शारीरिक कर्माशय जो है यदि वो उसको हिंसा के अंतर्गत यदि मान लिया जाए कि जो अपरिहार्य हिंसा है कि वो तो होगा ही उसको रोका नहीं जा सकता कितना भी व्यक्ति सावधान रहेगा तो तब भी रोका नहीं जा सकता तो अपरिहार्य जो हिंसा है जिसको हम हटा नहीं सकते यदि उससे कर्माशय बनता है तो कर्माशय बनने से तो फिर आगे जन्म इत्यादि होगा जातीय भोग होगा तो फिर जब योगी का कर्म तो दर्द बीज कैसे हुआ कर्म कर्माशय तो कर्माशय जब ही बनेगा वो भी तो हिंसा कर रहा है इसका मतलब परंतु वहां पर, तो वहाँ पर क्या दर्द बीज हो जा रहा है उसका कर्माशय बनता नहीं है उसका धर्मधर्म बनता नहीं है इसको ध्यान में रख करके हम हिंसा को दो तरीके से बांट सकते हैं एक परिहारी हिंसा एक अपरिहारी हिंसा जिसको हम जिस जिसको हम परिहरण कर सकते हैं उसको जिसको हम रोक सकते हैं जिस को जैसे सांप को मारना गाय को मारना बकरी को मारना किसी प्राणी को उस तरीके से मारना इसको रोकने योग्य है परिहरण के योग्य है इसको नहीं करना चाहिए परंतु जो आप नाक से सांस ले रहे हैं इससे जो कीटाणु मर रहे हैं रास्ते में जो चल रहे है इससे जो कीटाणु इत्यादि मर रहे हैं तो वो तो रोका नहीं जा सकता हाँ किसान इत्यादि पे रोका जा सकता है जहां तक हो सके इसको करें परंतु यदि नहीं होता तो देखो एक तरफ हिंसा होती है परंतु दूसरे तरफ जो है कितना लाभ होता है यदि किसान भोजन इत्यादि की व्यवस्था ना करे तो फिर व्यक्ति रह नहीं सकता कंकर मिट्टी खा करके तो रहेगा नहीं जीवन तो चलाएगा भी तो ऐसा किया जा सकता है ऐसी व्याख्या परंतु यहाँ पर इस तरीके की बात नहीं है यहाँ पर तो सीधे कहा गया है कि बिना किसी को कष्ट दिए बिना किसी को मारे बिना किसी को दुख दिए उपभोग संभव नहीं है जब उपभोग संभव नहीं है तो हिंसा होगा तो हिंसा के द्वारा जो उत्पन्न आता शरीर से जो हिंसा किया शरीर से जो कर्म किया और शरीर से कर्म करने के बाद जो हिंसा हुई उससे जो धर्मा धर्म रूपी संस्कार पाप पुण्य रूपी जो संस्कार बना उसको कहेंगे शारीर है समझ गए जी हाँ जी तो कितने प्रकार के कर्माश हो गए चार रागज द्वेश मोहज और शारीर तो चार प्रकार के कर्माश है एक प्रश्न आता है आचार्य जी की बोलिए कोई भी व्यक्ति फल सब्जी भी खाता है एक रूप में तो क्या लीजिए बीज भी खाता है किसी अनका, तो वो भी तो हत्या है रूप में हालांकि बीज बीज बीज जो खाता है बीज में अब उसमें तो ये देखना होता है कि जब बीज बीज जब आप मिट्टी में उसका जो पानी और हवा इत्यादि जब आएगा इसके बाद आ, आत्मा उससे प्रविष्ट होता है चेतनता है या उससे पहले प्रविष्ट रहती है उससे पहले प्रविष्ट कैसे होगी यदि उससे पहले प्रविष्ट हो तो फिर जो है कि वैसे हो जाना चाहिए आलू तो, तो जैसे ही जुड़ता है क्योंकि बीज बनने से पहले उसमें जितनी मेरी समझ है उसमें जो मर्द प्लांट है कह लीजिए और जो पुरुष प्लांट है और जो स्त्री प्लांट है दोनों मिल चुके होते हैं जी जी जी जी जी हाँ तो रूप में तो उसमें फिर आत्मा उस समय जुड़ती है क्योंकि प्राणियों में तो हम इसी तरह गिनते हैं कि उसमें उस समय आत्मा आती है आमतौर पर आत्मा है तो वैसे होगा उसमें भी मगर ये प्रश्न एक बार उसमें भी आ, किस, किसी स्वामी जी ने भी प्रश्न किया था कि इस रूप में तो हम वैदिक लोग भी हत्या करते है उन्होंने कहा देखो कुछ जीवन के लिए कुछ तो खाना है एक दर्द करके हत्या है एक है जो कि दर्द बिना है जिसमें सुषुप्ति अवस्था कह रहे उसमें है सुषुप्ति ठीक है, है। तो एक... हाँ इसीलिए यहाँ पर करानत्या बिना हिंसा किए कभी व्यक्ति उपभोक्त सम्भव हो ही नहीं सकता उसी कारण में ये डाल रहा था उसमें यहाँ तो ये नहीं लिखा हुआ मगर मैं कह रहा था की वो भी प्रश्न हाँ, भी, वो भी हो सकती है परन्तु इसमें पर देखना यह है कि अब उसका पाप लगता है कि नहीं लगता है हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया वो तो अब वो जो है वो तो अपरिहार्य है उसको हटा नहीं सकते हाँ उसको नहीं हटा सकते जीवन के लिए चाहिए कुछ तो जीवन के लिए वो तो चाहिए ही चाहिए आप यदि धान यदि नहीं काटेंगे यदि आप सेव नहीं तोड़ेंगे आप यदि कद्दू नहीं ये करेंगे तो वो फिर हम खाएंगे क्या कह रहा हूँ फिर तो अगर उसमें वो दर्द वाली बात नहीं है उसमें कष्ट कष्ट वाली बात जो विजिबल नहीं है कोई जो हम जानते हैं हाँ जो भी हो इसमें आप उस पर तो मैं पूरा पूरा नहीं कर सकता हूँ मैं तो तो तो या, तो, या तो, तो, तो मैं योगी उस तरीके के साथ नहीं हूँ कि जो है कुछ कलर कबिट होकर देखूँ की कष्ट होता नहीं होता परंतु तो जो भी हो नहीं भी कष्ट होता होगा ऐसा है की नहीं भी कष्ट होता होगा और परंतु वो अपरिहार्य है उसमें पाप नहीं होता वही मैं उसी रूप में क्या था उससे कर्माशय नहीं बनता हाँ उससे कर्माशय नहीं बनता कर्माशय से तो कर्माशय तो उससे बनता है कि जो परिहार है कि भाई जिसके बिना हमारा जीवन चल सकता है जिसके बिना हमारा अब यह है की बकरी को काट करके खाना मछली को मार करके खाना ये तो इसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है जहाँ भी प्राणी है मनुष्य है तो चला ही सकता है नहीं चला सकता है बिल्कुल लोग, लोग हेतु देता है कि जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो वहाँ पर कैसे होगा वहाँ पर कैसे होगा तो उसका उत्तर है कि भाई जहाँ पर मनुष्य है वहाँ पर भी वो वो वहाँ पर जब गया है वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिया सब कुछ कर लिया लास्ट वेग क्या बोलते हैं अलास्टा इत्यादि में जहाँ पर की लगभग छह महीने के दिन छह महीने का रात ही होता है यही कहते है न जी हाँ जी तो वो जो है वहाँ पर भी बर्फ की तो वहाँ पर भी व्यक्ति रहता है तो वहाँ पर भी आठा चावल तो ले ही जाता है वहाँ भोजन भी उगा सकता है जी महीने जो है उस समय बहुत भोजन उगा सकता है क्योंकि सारा दिन धूप है तो दुगना दुगनी स्पीड से भोजन उगता है वहाँ पर हाँ वही की छह महीने तक जब दिन है वहाँ पर अलास्का में तो, तो वहाँ पर जब दिन होगा उस समय तो भोजन उगा ही देगा ठीक कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कहने का अभिप्राय है की जहाँ पर यदि ऐसे भी नहीं है तो जहाँ पर बस वोले जाएगा क्यों और जब गया तो वहाँ पर यदि बसेगा तो वहाँ जहाँ उपलब्ध है वहां से वहां पर तो उपलब्ध कराएगा ही कराएगा ठीक है, है आप तो इसीलिए जो अपरिहार्य हिंसा है वो तो है ही उसका कर्माशय नहीं बनना चाहिए परंतु जो जिसको हम छोड़ सकते हैं उससे यदि उसका यदि कर्माश बनता है उसे शारीरिक कर्माश बनता है ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा हमारे गुरुजी ने भी हमें पढ़ाया है अच्छा समझ में अभी तक तो यही रहा है कि जो जिसको नहीं करने की आवश्यकता है उसको ना करो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है किसी को तो दर्द दे के अपना भोजन करना बिल्कुल गलत काम है बिल्कुल गलत काम है तो आगे करे विषय सुखम च अविद्या उत्तम और ये भी एक बात कहे की जो विषय सुख है वो अविद्या है ये मोह के संबंध समझा रहे की मोह है मोह मैंने विषय सुख विषयों में सुख समझ करके उसका उपभोग करना ये ये मोह है है ना जी हाँ जी तो अविद्या उसको अविद्या कहा है अब आगे करें, अब सुख की ये एक एक करके व्याख्या कर दिया अब रागस जैसे कर का अब जो है सुख किसे कहते उसकी व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि तो इसको तो परिणाम दुख क्या उसको समझाना ना व्यापार करें या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्ति ही उप बोल रहे हैं कि इंद्रियों का कि जो भोगों में जो भोग के साधन है भोगों में इंद्रियों की जो तृप्ति होने से जो उपशांति होती है उद्वेग जो है उस उद्वेग की जो शांति होती है वह सुख है जो भी भोग है मरा इंद्रियां जो है वास्तव में सुख तो मन में होता है वास्तव में सुख किस होता है ये मन में, मन में होता है परंतु नाक कान इत्यादि इसी के माध्यम से तो पहुँचता है जी पै, पैर में कांटा गर गया अब पैर में जो कांटा गर गया तो इसके इंद्रियों के माध्यम से ही तो पहुंचा ब्रेन में मस्तिष्क में मन में तभी तो दुख की अनुभूति हुई तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इंद्रिया नाम तृप्ते मने भोगों में इंद्रियों की जो तृप्ति होने से हमें तृप्त, अब भूख लगी है और हमने खा लिया इंद्रियों की तृप्ति हो गई पेट भर गया वो सुख है तो तृप्ति हो गई हमें प्यास लगी हुई है अब हमने पानी पी लिया अग्रमानंद की अनुभूति हुई ये सुख है तो भोगों में इंद्रियों की तृप्ती होने से जो उप शांति होती है उद्वेग का जो उद्वेग जो हमारा है वह जो शांत होता है तत्म उसको सुख कहते हैं वह सुख है समझ गए हाँ और आगे कर रहे हैं दुख की परिभाषा लड़ रहे हैं बोलते या लौल्यात अनुप शांति ही तब दुख और से लौल्य के कारण तृष्णा के कारण लोभ के कारण लौल्य कहते हैं लोभ को तृष्णा को तो लोभ के कारण तृष्णा के कारण जो अनुपशांति है इंद्रियों की जो अनुपशांति है इंद्रियों की तृप्ति ना होने से जो अनुपांति है उसको कहते हैं दुख लौल्य है बहुत आसक्ति है बहुत ही लोभ है तृष्णा है अब कृष्णा है मुझे ये प्राप्त हो जाए और प्राप्त नहीं हो रहा है जब तक प्राप्त नहीं हो रहा तो प्राप्त नहीं हो रहा है हमारा मन शांत नहीं हो रहा है हमारे इंद्रियां शांत नहीं हो रही है तो वो है दुख समझ गए जी हाँ जी आगे कह रहे हैं अब नौ छ इंद्रिया नाम भोगाभ्या वैसृष्टम कर तुम सक्य बोल रहे हैं देखो भोग बार बार भोग करने से भोग अभ्यास से भोग अभ्यास मतलब जितना भी आप बार बार भोग करो बार बार भोग करो भोग अभ्यास से भोग के अभ्यास से कभी भी इंद्र इंद्रियों की पूरी तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती है भोग अभ्यास से कभी भी इंद्रियों की तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती है इंद्रियों कभी इंद्रिया नहीं हो सकता ये तो बताए गई अभ्यास से बोलते है न इंद्रिया नाम भोगाभ्यास न वैकृषम कर तुम सक्षम बोल रहे हैं कि बार बार भोग करने से भोग का अभ्यास करने से कितना भी भोग करते रहो तो कभी भी इंद्रियों को कृष्णा रहित करना संभव नहीं है कभी भी इंद्रियों को शांत नहीं किया जा सकता कभी भी मन को शांत नहीं किया जा सकता प्यास लगती है हम फिर बार बार पानी पिए और बार बार पानी पीते फिर प्यास लगती है कभी भी पूर्ण रूप ने शांति तो किया ही नहीं जा सकता संसार का जो भी चीज है संसार का जो भी पदार्थ है वो संसार के सभी पदार्थ को जितना अधिक अभ्यास करेंगे उसका बार बार जो प्रैक्टिस करेंगे उसको भोग उससे उससे हमें सुख की मिल जाए संसार की चीज़, उससे सुख मिल जाए तो उससे इंद्रियों की को वैस करना संभव नहीं है इंद्रियों को तृप्त करना संभव नहीं है उससे खत्म क्यों नहीं सदभागर जी हेतु मैंने पूछ रहे है कि क्यों नहीं संभव है बोलते य तो भोगाभ्यासम और राशलानी छ इंद्रिया मस्मा अनुपाया सुखस भोगाभ्यास इथि तो बोल रहे हैं कि क्यों वही कृष्ण पूरे, पूरे इंद्रियों भोगाभ्यास से बार बार भोग करने से जो इंद्रियों को वो तृष्णा रहित करना संभव क्यों नहीं है जो को शांत करना क्यों संभव नहीं है क्योंकि जब हम भोग का अभ्यास करते हैं तो उसके पीछे बार बार जो हम भोग करते हैं तो हमारे अंदर राग बढ़ते जाता है उस वस्तु के प्रति राग बोलते भोगाभ्यास भोगा हम अनु भोगाभ्यास बार बार भोग का अभ्यास करने के पीछे अनु विवर्धन मैंने विवर्धन तेरा राग बढ़ते हैं चीज से हमें सुख मिला है उस वस्तु के प्रति और राग बढ़ता है और राग बढ़ता है आपसे बोलते हैं कौशलानी है कि कुशलानी है जी क्या है आप में मेरे यहां कौशलानी है जी चलिए कौशल हमारे में भी यही है कौशलानी क्या इंद्रिया नामी थी और इंद्रियों की कुशलता बढ़ती है इंद्रिया इंद्रियों इंद्रिया, इंद्रिया कुशल हो जाता है और अभी जितना बार बार भोग का अभ्यास करेंगे उतना इंद्रिय और कुशल होता जाएगा तो इसको यदि मोटे रूप में सोचेंगे तो बोलेंगे कैसी बातें लिखी भाई जो व्यक्ति जितना अधिक भोग का अभ्यास करेगा उतना ही अब खूब यदि आंख से खुरटी भी देख रहा है खुरटी टीवी देख रहा है देख तो उससे आंख कमजोर होगा की बढ़े और कुशलता बढ़ेगी आँख में बोले जी एक रूप में तो बढ़ेगी इस रूप में कि उसमें एक आंख को कंसंट्रेट और ज्यादा करेगा कि और ज्यादा देख पाऊँ उसी समय में दो टेलीविजन दो आ, सीनरी इकट्ठा देखनी शुरू कर देते हैं तो कुशलता तो बढ़ गई उस रूप में कि आ, हाँ पर इसी रूप में लेना है इसको इस रूप में लेना है कि जो है कुशलता बोले वैसे जितना व्यक्ति अभ्यास करेगा भोग का उतना इंद्रिया कमजोर होगा ठीक यहाँ पर कुशलता बढ़ने का मतलब क्या कुशलता बढ़ने का मतलब ये है की जैसे मान लीजिए कि आप पहले एक मिठाई से संतुष्ट हो जाते थे एक रसगुल्ला से परंतु उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो अब एक रसगुल्ला से संतुष्ट नहीं होंगे अब दो लेना पड़ेगा दो से संतुष्ट होंगे। अब ऐसे हो जाएगा बार बार अभ्यास करेंगे उसको उसके प्रति राग बढ़ाएंगे तो अब तीन से चार से पांच से मने इस तरीके से व्यक्ति और उसके अंदर कुशलता बढ़ती जाती है क्षमता बढ़ती जाती है सामर्थ्य बढ़ता जाता है और वो अब एक से संतुष्ट नहीं हो पा रहा अब दो से संतुष्ट हो रहा है तीन से संतुष्ट हो रहा है चार से संतुष्ट हो रहा है ऐसे ही व्यक्ति जब टीवी देखता है किसी भी चीज को देखता है जो उसको अच्छा लगता है अब उसके प्रति जो उसको राग बढ़ा तो राग बढ़ा तो अब जो है क्या है की अब जितना जितना उसके प्रति आसक्त होता जाएगा अब जो पहले कम था अब देखने में बस थोड़ा सा देख करके अब बंद कर दिया समाचार देख करके ये आप अब नहीं इससे ज्यादा नहीं परंतु जैसे जैसे करेगा वो विषयों में सुख लेने लग जाएगा वैसे वैसे कुशलता बढ़ती जाएगी और देखने की इच्छा होगी और देखने की इच्छा होगी अब इतने में ही हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। अधिक और मुझे देखना है तो इंद्रियों की कुशलता बढ़ गई समझ लिया कौशलानी च इंद्रिया इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती है तस्मा अनुपाय सुखद से भोग इसलिए अभ्यास सुख का उपाय नहीं है कि बार बार भोग का अभ्यास करोगे उससे सुख मिलेगा भोग का अभ्यास सुख का उपाय नहीं है किसी ये तो यही हुआ क्या हुआ जी तो सौ खु अमृत वृश्चिक विषय भीत आशी विषे दस्तो यह सुखार्थी विषयानुवासी तो महती दुख पंखे निबगना थी बोलने की देखो एक तो मन में इच्छा हुई कि भोग हम करें एक तो मन में इच्छा हुई कि भाई हम संसार का भोग करें मन में इच्छा हुई कि मैं ये मन में इच्छा हुई कि मैं उस वस्तु के प्रति मैं आसक्ति आसक्त हो जाऊ मन में इच्छा हुई कि इस तरीके का अब यह है की जिससे जिस हमें सुख मिला अब उसके प्रति मन में इच्छा हुई तो एक तो ये हुआ कि हमें अभी मन में इच्छा हुई है इस तरीके का ऐसा मैं करूं ये तो हुआ बिच्छू मानो की दस लिया बिछ्छू जैसे दस लिया तो अभी जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग जब हमारे मन में कभी वासना आती है हमें जब वासना सताती है या कोई भी चीज सताता है तो हम क्या करते हैं कि भाई ये है चलो लोग क्या करते हैं रजनीश का क्या सिद्धांत है रजनीश क्या करता है कि भाई इंद्रियों को दे तो दे तो तो तो उसको उसको और बस वो रोको इत्यादि इत्यादि कहता है तो ये आप इसको यदि पढ़ा रहता इतने गहराई से पढ़ा रहता ऐसी बात वो नहीं करता वो इस तरीके करता नहीं मन में तो बात जो आई मन में जो उस वस्तु के प्रति जो हमारा राग हुआ उस सुख को प्राप्त करने की जो इच्छा हुई ये तो मानो बिच्छू का ने ढंस लिया परंतु अब उसको हमने क्या किया वैसा करने लग गए पहले इच्छा हुई कि मैं रसगुल्ला खाऊ अब हमने खा लिया हमने रोका नहीं अपने मन को हमने खा लिया डायबिटीज हमने खा लिया हमारे मन में कोई बास आई और हमने वैसा कर लिया तो यहां पर यह करें कि जैसे बोले सर अयम वह तो यह जो है वह यह जो है जैसे मानो कि बिच्छू के विष से डरा हुआ बिच्छू अभी काटा नहीं है अभी काटा नहीं है परंतु बिच्छू से विष बिच्छू के विष बिच्छ से डरा हुआ भागा दूसरे तरफ और सांप उधर में मेटा सांप ने काट लिया और मर गया तो बताइए बिच्छू बिच्छू के बिस बिच्छू काटे वो अच्छा की सांप काटे वो अच्छा बिच्छू बिच्छू वो ठीक है और धीरे धीरे बिच्छू भी न काटे उसके लिए प्रयास करेंगे मन में यदि राग किसी वस्तु के प्रति है और उसके प्रति हमारी जो भावना ऐसे बन रही है तो अब ये तो अब इसको यदि प्रयोग में कर दे तो साफ ने काट लिया वह तो गया तो, तो, तो, तो इसीलिए अभी तो काटा नहीं है अभी काटा नहीं है और यदि बिच्छू काट रहा है तो उसको अभिस्ता हो और शहर करके उसको हटाओ उस बिच्छू बीस को यहां पर यही करूम वृश्चिक विभिषि जैसे कोई व्यक्ति बिच्छू के विष से डरा हुआ आशी विषे ने दस्तो सांप के विषय से साप के विषय से जो है आशी विषय सांप से डरा गया है ऐसे ही दस यहाँ सुखार्थी वैसे ही जो सुखार्थी सुख चाहने वाला विषयानुवासित विषयों की वास विषयों की जो वासना है विषयों के वासना से युक्त होकर विषयों मान सुथ विषयों की वासना से जो वासना अनुवासित मैंने ग्रसित हुआ महती दुख पंखे निबगना ये महान दुख रूपी कीचड़ में डूब जाता है क्या करता है जी ये कभी आपने देखा हो जो दलदल होता है ये जो है जो पंक है कीचड़ जो है पानी जो है पानी में गया सीधे हो कीचड़ जो होता है दलदल जो होता है कीचड़ उसमें आप धसेंगे धस गए और जितना निकलने का कोशिश करेंगे उतना और धसेंगे जितने निकलने का कोशिश करेंगे उतने और धसेंगे पता है ना ये हाँ जी ऐसे ही हम विषयों के सुख को भोग करके सोचेंगे हम अब जो है अच्छा चलो ये विषय है अब इतना भोग लेते इसके बाद नहीं भोगेंगे तो फिर वो एक बार भोग लिया और दसेंगे अब हमने फिर सोचा कि ओहो अब चलो अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अब इसको नहीं भोगूंगा फिर यदि भोग लिया फिर और दसेंगे धसते धसते व्यक्ति क्या है ऐसे दुख रूपी पंख में निमग्न हो जाता है की मानो वह साप से अपने आप को कटा लिया समझ गए सौम वृक्ष जैसे वृश्चिक से डरा हुआ सांप के विष से डसा हुआ कटा हुआ है के समान वह जो सुखार्थी है वह सुख सहाने वाला विषयों की वासना से अनुवासित हुआ विषयों की वासना से युक्त होकर ग्रसित होकर महती दुख पंखे महान दुख रूपी जो कीचड़ में निमग्न हो जाता है तो निबग्न हो गया तो देखिए अब वो क्या था व्यक्ति जो है राग जिस वस्तु के प्रति किया तो किस लिए किया वो सुख लेने के लिए गया सुख प्राप्त करने के लिए गया अब क्या है जिस वस्तु के प्रति वो राग ले कर रहा है राग कर रहा है तो जैसे ही उसके प्रति राग होता है उसे कृष्णा समाप्त नहीं होती है और उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है और प्राप्त करने की इच्छा होती है ऐसे करते करते करते इतना वह परेशान होने लग जाता है मन से परेशान होने लग जाता है अनेक प्रकार की बीमारी होने लग जाती है वो उसके परिणाम में क्या होता है दुख होता है समझ गए जी हाँ जी तो योगी लोग सोचता क्या है योगी को हुआ नहीं है अभी या योगी सोचता है कि परिणाम ओहो ये ऐसा मैं इसको यदि हमने कंट्रोल के साथ हमने नहीं भोगा संसार की चीजों को ये तो हमें दुख में डुबो। ये जो है संसार में जो है ये हमें डुबोएगा हमें जो दुख देगा हमें और फसायेगा इसका इसे जो रागज कर्म से बनेंगे मन में वेसज कर्मा से बनेंगे और ये सब बन करके कर्माश कर्माशय फिर हमें जन्म आयु भोग देगा, फिर हमें वो आगे तक सोचता है वो हे हम दुख का मना कर उसको वहां तक सोचता है उसको पढ़ ही छोड़ता है जन्म आयु भोगता न जी हाँ जी क्लेश मूना कर्माशय दृष्टा दृष्टि सती मिले तो दुर्गा जात्याय भोग जब कर्माशय है क्लेश जब मूल्य में रहेगा तो जो है कर्माशय जो है जाति आयु भोग को देगा तो वो समझता है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो रागज कर्मा से हमारे मन में बनेगा द्वेश बनेगा मोहज कर्मा से बनेगा कर्म शारीर, शारीर, शारीर कर्मा से बनेगा ऐसा विचार करके और ये हमें दुख देने वाला है इसका परिणाम दुख है और हम फिर हमें जन्म मिलेगा फिर जन्म मिलेगा फिर दुख होगा फिर कष्ट होगा इस तरीके से बार बार सोचता है तो उसका रिजल्ट जो है दुख रूप में समझता है संसार के हर चीज में तो ये परिणाम दुख हुआ परिणाम दुखता नाम प्रतिकूल सुखावस्थाएं युगनों में कृष्णा थी तो ये जो परिणाम दुखता है ये जो परिणाम दुख का होना ये है ये प्रतिकूला है ये विपरीत है सुख के विपरीत है सुखावस्था में भी जिस समय सुख ले रहा होता है संसार के विषय ऐसी उस समय भी योगी को वह जो है परिणाम दुखता भी क्लेश करती रहती है क्लेश देती रहती है इसीलिए वह उससे दूर होता है और वह बस उतने ही भोगता है जिससे जरूरी समझ गया जी हाँ जी सुनिए अब समय हो गया है हाँ जी अब कोई शंका हो तो पूछने तो मंत्र पास नहीं, नहीं नहीं नहीं आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया मैंने जो स्वामी विवेकानंद जी है ना उनके रोजर वाले उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी हुई है सुख दुख के कारण और उसमें भी मैंने थोड़ा यही इसी तरह पढ़ा था क्या बोल रहे हैं जो आ, स्वामी विवेकानंद जी रोजर दर्शन योग महाविद्यालय वाले हैं ना जी उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है करीबन 30-40 32 पेज की है मेरे ख्याल से छोटी सी अच्छा। का है दुख और सुख के कारण तो उसी में उसमें भी ये व्याख्या उन्होंने करी है तो, तो, तो, तो, योगी तो योगी बहुत अच्छे विद्वान है स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे विद्वान है छोटी सी पुस्तक है उनकी आ, आपके पास है या नहीं मुझे मालूम नहीं मेरे पास नहीं होगा अच्छा मैं देखता हूँ अगर तो मैं उसको कॉपी करके भेज सकूँ तो आपको भेज दूंगा जी जी जी छोटी सी जी सो खुम का वह खलुमन निश्चय आयम माने यहाँ निश्चय निश्चय निश्चय रूप से निश्चित रूप से निश्चित रूप से चलिए जी मंत्र पाठ हो गया ना अपने अभी नहीं किया जी। अच्छा मंत्र पाठ करते हैं ओम पूर्ण मदश्य थे पूर्णस्य पूर्णमादायशिष्य ओम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते तो आप बुधवार अगले हाँ जी बुधवार को जी नमस्ते आचार्य जी नमस्ते जी